धोली कपटी को पहचानना बड़ा कठिन है वचन क्यों मन वेशमर नाम पोतना दस दशमुख प्रमुख विचार किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी वेश और वचन से कैसे पता लग सकता है कि इसका मन मलिन है सुरपड़खा मारीच पूतना और रावण आदि के उदाहरणों पर विचार करो इनके हृदय में कपट भरा था परंतु ऊपर से बड़े ही सुंदर वेशधारी और मीठी वाणी बोलने वाले थे इसलिए ये पहचाने नहीं जा सके इस प्रकार संसार में रंपी लोगों को उनके वेशभूषा और बातचीत से पहचानना कठिन है कपटी से सदा डरना चाहिए हंसन मिलन बोलन मधुर कटुकर तब मन छुत जिसका हसना मिलना और बोलना बड़ा ही मधुर है परंतु जिनके मन में कड़वे कारनामे कपट भरे कर्म भरे हुए हैं तुलसीदास जी कहते हैं उन नीचों की छाया को छूने में भी जो सब चाहता है वही बुद्धिमान है अर्थात मन के कपटी और ऊपर से सज्जन बने हुए लोगों से सर्वथा अलग रहने में ही बुद्धिमानी है कपट ही दुष्टता का स्वरूप है कपट सारुच सहस बाध बचन बरबास, कियो चातुरी सो सठ तुलसीदास जो कपट रूपी लोहे की हजारों सुइयों को वचन रूपी ऊपर के कपड़े बेठन में चतुराई से बांध कर छिपाना चाहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि वह दुष्ट है कपटी कभी सुख नहीं पाता वचन विचार अचार तन मन कर तब छल छूत तुलसी क्यों सुख तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके में, में, में, में, में में विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और कर्मों छूत लगी हुई है अर्थात जो सब प्रकार से कपटी है वह इस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा को ठगकर कैसे सुख पा सकता है सारूल को स्वांग करी कोकर के करतूत पर चाहिए कीरत विजय विभूति तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग सिंह का सा रचकर कुत्तों से काम करते हैं तथा इस पर भी कीर्ति विजय और ऐश्वर्य चाहते हैं पाप ही दुख का मूल है बड़े पाप बाढ़े किए छोटे किए लजात तुलसीता पर सुख चहता विधि जो बहुत रिसात बड़े बड़े पाप तो बढ़ बढ़ कर किए और छोटे पाप करने में ल जाता है सुई की चोरी को पाप समझकर नहीं करता परंतु दूसरे का धन व्यापार के नाम पर हरने में जिसे आपत्ति नहीं है अथवा जो नहाए बिना खाने में तो पाप मानता है परंतु दिन रात कपट छल चोरी हिंसा वेश्यागमन आदि में रचा पचा रहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पर भी मनुष्य अपने को धर्मात्मा मानकर सुख चाहता है और न मिलने पर विधाता पर क्रोध करता है अविवेक ही दुख का मूल है देशकाल करता कर्म वचन विचार विहीन ते तर सुर तरु तर दार देश सुर सरितर मलिन जिनको देशकाल करता कर्म और वचन का विचार नहीं है वे कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्र और देव नदी श्री गंगा जी के तीर पर बसकर भी पापी बने रहते हैं अर्थात जो इस बात का विचार नहीं करते कि किस स्थान में किस समय किसको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसे वचन बोलने चाहिए वे सदा दरिद्री और पापी ही बने रहते हैं किए कठिन परिपाक सठ संकट भाजन भये भय हठ कुसाह या क्रोध के वश होकर कर्म करने से उसका फल बहुत ही कठोर होता है नीच और दुष्ट बाली और जयंत इसी प्रकार हठपूर्वक कर्म करके संकट के पात्र हुए राज काज है करहि कुचाल कु दस कंध जो जय है सहित समाज जो राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण बुरी चाल चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं तुलसीदास तो जी कहते हैं कि वे रावण की तरह अपने समाज सहित नष्ट हो जाएंगे राज कर तब बिनुका जही ठी जुठाठ तुलसी ते राज जो तेर है बारह बाट जो क्रूर राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण बुरे काम करने लगते हैं तुलसीदास तो जी कहते हैं कि वे दुर्योधन की तरह बारह बाट अर्थात सब प्रकार से नष्ट हो जाएंगे मोह दीनता भय रास हानि घलानी क्षुधा त्रिचा शोभ व्यथा मृत्यु और अपकृष्टि ये बारह बाट हैं विपरीत बुद्धि विनाश का लक्षण है सभा सुयोधन की शकुनी सुमति सराहन जोग, द्रोन भी द्रोन विदि समी प्रपंची लोग दुर्योधन की सभा में अत्यंत नीच निभा वाला शकुनी है श्रेष्ठ बुद्धिमान और सराहनी माना जाता था गुरु द्रोणाचार्य महात्मा विदुर पिता मह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण तो उस सभा के लोक प्रपंची कहते थे पांड सु जान हरिहर मोह ज्ञान की बान और पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें द्रोण और भीष्म को भली भारती जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु कौरवों के मित्र हैं भगवान विष्णु और शिव के समान मानते थे अज्ञान और ज्ञान की बानी का यही भेद है। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष ही पांडवों के सहायक और पूज्य थे महात्मा विदुर जी युद्ध से अलग थे ही द्रोण और भीष्म कौरवों की ओर से सेनानायक थे तथापि यथार्थ ज्ञान के अभ्यासी पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें यथार्थ में ही पूज्य समझते थे हित पर बढ़ाई विरोध जब अनहित पर अनुराग राम विमुख विधि सगुण अघाई अभाग जब अपने हित करने वाले के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वाले पर प्रेम बढ़ जाता है तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी उसके विमुख हैं विधाता की गति उसके प्रतिकूल है और यह उसके पूर्ण रूप से अभागी होने का शकुन चिन्ह है सिख जो न करें सीरमान। सो स्वभाव से हित करने वाले मित्र गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है जोश में आकर अनधिकार कार्य करने वाला पछताता है भरुहाय नट भाट के चपर चढ़े संग्राम कैवे भाजे आई है के बांधे परिणाम भाटों के भड़काने में जोश में आकर यदि नट नाचने वाले लोग सहसा लड़ाई में चले जाएं तो उसका यही परिणाम होगा कि या तो वे रण से भाग आएंगे या कैद कर लिए जाएंगे समय पर कष्ट सह लेना हितकर होता है लो करी तूटी सहे आकी सही, सही न कोई तुलसी जो आची सह सो आंधरो न लोगों की यह रीति है कि वे आंखों के फूटने का कष्ट तो सह लेते हैं परंतु अंजन सुरमा लगाने का कष्ट नहीं सहते तुलसीदास जी कहते हैं जो अंजन लगाने का कष्ट सह लेता है वह अंधा नहीं होता भगवान सबके रक्षक हैं भागे भल ओड़े हो भलो घाले नाऊ तुलसी सबके सी सपर सब रख रखुरा यदि कोई तुम पर वार करे तो भाग जाने में ही तुम्हारी भलाई है अथवा आत्मरक्षा के लिए डटकर उस वार को रोकना भी अच्छा है परंतु बदले में उस पर चोट करना अच्छा नहीं है क्योंकि रक्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी तो सबके सिर पर मौजूद ही हैं